प्राण सबसे जो लोग हिरण्य गर्भ लिये उसका खंडन कर दिया था हो नहीं सकता और जो वैशेषिक आदि लोग तटस्थ ईश्वर लेते हैं वह भी ठीक नहीं है क्योंकि पौरुष आगमसया पौरुष्ति विरोधे स्वाथ मानत्व योगा तटस्थ ईश्वरवाद से प्रमाण युक्ति विहीन से प्रतिपत्म अशक्यवा पौरुषी होता जितने भी जो दर्शन हैं कपिलादि तो के अर्पृत उसको कहते हैं हम लोग और पौरुष्ट अपौ जब इन स्मृतियों का श्रुति के साथ विरोध हो जाए तब ज़्यादा प्रमाणिक है इसे वह पौरुष स्मृतियां है, स्मृतिया है दर्शन शास्त्र वे स्वार्थ प्रमाण नहीं हो सकते और जो तटस्थी शुरुआत की प्रमाण और युक्ति विहीन सत प्रमाण क्योंकि क्षेत्र ज्ञान चा विमानात्पर्य वाक्यंतरोध से मालूम होता है ईश्वर वचन भी है कल्पित भेद को स्वीकार इस किया है इसे आत्म झड़ुत्वादि का भय से भेद को साधने वाले जो युक्तियां हैं उनको अनुवाद करके जो आप करते हैं तो वो ठीक नहीं होता प्रमाण और युक्ति से विहीन होने से तड़स्थ्वर बाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता तरह से प्राण प्राण विधो पर विचार हुआ भूतानी तत्विद हाँ पर बोल रहे हैं पृथ्वी जो वाय तत्वान आकाश तो मानते नहीं है चत्वारी भूतानी जगत कारणानी यही चार जो भूते जगत के कारण हिरण गर्भ नहीं तट ईश्वर नहीं किंतु ये चार भूते ही जगत के कारण ऐसे कौन कहता है लोका कल्पना मात्र वह विकल्पना मात्र ही है क्यों नहीं भूतानी सिद्धा जड़प विरोधा जो भूत है यह स्वतः सिद्ध वस्तु नहीं है क्यों जड़ जड़ हो और स्वत सिद्ध हो यह परस्पर विरोध हो जाएगा इसीलिए चेतन ही सुध सिद्ध हो सकता है जड़ बुदा भूत सुध हो नहीं सकते है ना भी परि यह पर ये भी नहीं सकते स्व के गुण चैतन्य होकर गुण जो पैदा हुआ चैतन्य से से है वो स्वयं के ग्राहक नहीं हो सकता आठ नंबर स्पष्ट करते हैं भूतान चैतन्य विशिष्ट न चैतन्य ग्राह्य जो भूत है चैतन्य विशिष्ट होने के बाद चैतन्य से ग्रहण हो जाएंगे ग्रहण करने योग्य हो जाएगा ऐसे भी कहते हो विशिष्ट वृत्ति धर्म विशेषण वृत्ति नियम चैतन्य से आप चैतन्य ग्रहत्व आयातम क्योंकि विशिष्ट वृत्ति के धर्म का ग्रहण होने पर विशेषण वृत्ति धर्म का भी ग्रहण हो जाएगा नियम यही है आपने नील कमल को ग्रहण किया का मतलब क्या नील को भी ग्रहण किया विना नील को ग्रहण के नील कमल कैसे बोलोगे विशिष्ट जब भी ग्रहण होता है तो विशेषण ग्रहण की बिना विशिष्ट का ग्रहण तो हो नहीं सकता इसे चैतन्य विशिष्ट भूतों को मैंने ग्रहण किया चैतन्य से कहोगे तो चैतन्य से चैतन्य को ग्रहण कर दिया ये भी कहना पड़ेगा चैतन्य ग्राहियो और ग्राहक आ गया ना चैतन्य विशिष्ट भूत में जो चैतन्य ग्राही है और ग्रहण कौन कर रहा है चैतन्य ग्राही ग्राहक एक में आना पर विरोध है या तो प्रकाशक होगा या तो प्रकाश होगा दोनों नहीं हो सकता चैतन्य ग्रहत्व आयातम तेग्राह्य कि स्वयं का स्वयं ग्राह्य ग्राहक हो जाए ऐसा कहीं भी देखने को मिलता नहीं जैसे अग्नि स्वयं को जला देता है क्या अग्निस्व भिन्न की कई दाहक होता है जो अग्नि से भिन्न है वही दाही होता है दाही दाह हो प्रकार कोई भी धर्म लेंगे वह स्वयं स्वयं का ही नाशक आदि कार्य नहीं कर सकते इसलिए भूत तो हो नहीं सकते इसको समझाया टिप्पण कार ने जोस्कार जो किया वह अनुगिरी में संक्षेप में था स्वगुण से चेतन से स्वग्राहक अयोगाथ वन्यगत औष्णस्य वन्य विषयत्व दर्शनात् वन्यगत औष्णत्व तो, वन्य कोई विषय कर नहीं देखने मिलता तो भूतानि जगत कर्तविनी कल्पना ही वह इसलिए भूत जगत का कारण है और करता है इत्यादि जो आप कथन करते हो वो आपकी कल्पना मात्र ही है सत्य रानसी तीसरा पक्ष गुणा, गुणा, त्रयो गुणा है सत्य राम यदि त्रयोग गुण जगतो अवस्थित जगत मोहदादि लक्षण से कारणम जो साम्य सब भाव अवस्थित है वही जो विषम भाव को प्राप्त हो जाता है तो महदादी इस संसार का कारण हो जाता है, सांक्या हा। है। कि तदपि कल्पना मात्र ही है साम्य स्थित नाम कारण प्रलय प्रसंगा साम्य जो स्थिति जो वही कारण दी हो जाए फिर तो प्रलय का भोग कैसे होगा वैषम्य भजन से निर्ित्व और यदि वैषम्य भाव को कैसे प्राप्त हुआ उसका क्या निमित्त था जो साम्य अवस्था में रहने वाले तीन गुणों अचानक विषम विषमावस्था क्यों प्राप्त कर गए क्या निमित्ती है इसमें इनको विषम भाव को प्राप्त कराने वाला कौन है वो सदा तदि अपने आप होते रहेगा तो सदाई विषम अवस्था में रह सकता है कोई नियामक होना चाहिए ना साम्य से विषम विषमावस्था से फिर साम्य अवस्था को लाने वाला कोई ना कोई नियामक अतिरिक्त होना ही पड़ेगा उस नियामक को माने बिना स्वच्छंदता पर कहोगे तो व्यवस्था ही नहीं बनेगी इससे सृष्टि और सृष्टि बन रहा है इतने में है। आपने आप सामने में वापस पहुंच जाएगा तो सृष्टि बनेगा ही नहीं चल रहा है एकदम अचानक गायब हो जाए अचानक सामने आ है तीनों गुणों में कोई नियामक मानोगे तब तो भाई इतने समय तक हम सृष्टि चलाएंगे इसके इतने समय तक प्रलय रहेगा इतने समय पर सृष्टि बनेगी तो सृष्टि स्थिति और लय के काल व्यवस्था आदि उतरे उतरे काल तक चलना है ये सारी चीजों का नियामक उनसे बिन कोई न कोई मान नहीं पड़ेगा उसके बिना केवल अपने आप में साम्य को आ जाए या नहीं हो सकता से हेतुक हेतु और नित्यत्व और जिसके कोई नियामक मानोगे तो नियामक कारण कौन है वो नित्य क्या नित्य नित्य तो प्राचीन दोष अनुसंग नित्य है तो फिर यही कहूंगा नित्य विषमावस्था में होती रहेगी यानी नित्य ही रह जाएगा नित्य विषम रहेगा तो प्रलय कभी नहीं होगी हो नित्य साम्य रहेगा तो कभी सृष्टि नहीं होगी यदि अनित्य कहोगे हेतु समस्या क्या होगी यदि वो नियामक भी अनित्य है फिर दो अनित्य परस्पर एक दूसरे का नियम नियामक कौन करेगा इसे तीसरा मानना पड़ेगा उसे प्रश्न नित्य के अनित्य हैवस्था दोष हो जाएगी गुण जग कारण है और शिव यदि शैव दर्शन में माना गया उसमें से मुख्य यही तीन ले लिया गया इसलिए तो संक्षेप आगे में इनको लेंगे 31 में भी आएंगे 25, 26, 31 ऐसी संख्या जब गिने की उसमें आएगा 31 करके संक्षेपर्शन वालों का तीन है तत्वानी सर्वजगत प्रवर्तकानी संपूर्ण जगत प्रवर्तक है यदि शैवाहा मन्यंत है कल्पना मात्रम वह भी कल्पना मात्र ही है कि उनसे पूछा जाए ये जो अविद्या आपने कहा ना आत्मा से भिन्न किया है आत्म भिन्न पे शिवश्य और शिव आपने बताया तीन चीज बना ना आत्मा मान जीव अविद्या और शिव इनमें आत्मा और अविद्या को छोड़ो पहले आत्मा और शिव के पीछे पूछ रहे हैं ये दोनों भिन्न की भिन्न है जीव और ब्रह्म शिव शब्द नाम प्रयोग करते विष्णु बोलते कुछ नाम ले लेने संप्रदाय के हिसाब से लेकिन शैव दर्शन कारण शिव कह दिया वेदांत इसको ब्रम कहता है जीव ब्रम्ह भिन्न की अभिन्न है यदि आप भिन्न कहते हो तो आप घटाल शिव तो जड़ हो जाएगा कि आपसे भिन्न जो देख रहे हो क्या है वो जड़ ये शरीर जड़ है घटपटाली जड़ है जो आत्मा से भिन्न अनुभव जो भी कर रहे हैं आप तक इधर प्रकाशित रूप में चीज को भी अनुभव कर रहे हैं वे सारे प्रकाश होता पदार्थ भिन्न रूपा पदार्थ जड़ है अतव आत्मा से भिन्न शिव कह देते हो अपने से भिन्न शिव मानते हो तो शिव जड़ हो जाएगा पहला दोस्तों तो डर के के नहीं करे। एक है, का फिर तो तृत्व संख्या भंग हो गया आप जो त्रि रत्नवादी बनते हो हमारे यहाँ तीन रत्न बोलते हो वो तृत्व संख्या भंग हो गया तो सिद्धांत मान शास्त्र आपके दोष है ये आगे प्रास्त सिद्धान का त्याग कर दिया ना तीन माना फिर कर, कर लिया, डर के मारे, तो दो हो गए मान्य पड़ती भी। माया शक्ति शक्ति मतोर अभेद स्वयं स्वीकार करते हैं फिर एक वेदांत है ना फिर, फिर त्याग ना हो गया या यह आपत्तियां हैं इसलिए यह दर्शन केवल कल्पना मात्र ही है पादा पाद विदो विषयाद लोका लोकविदो देवा और चार रहे एक आत्मा के चार पाद है विश्व ऐसे प्राग पाद संपूर्ण व्यवहार के हेतु तो यही जगत का कारण है ऐसा पाद मानते हैं और जो कामसूत्रकार सूत्रकार महर्षि कहते विषयाद विषय लटू पेड़ा खाना पीना मौज मस्ती यही है सब कुछ जगत का कारण इसे गाने से आदमी मेहनत कर रहा है और क्यों मेहनत है आदमी कमा रहा है क्यों खाने के लिए खा रहा है क्यों कमाने के लिए तो जगत चल रहा है सही चक्र में पड़ा हुआ विषय भोग के लिए ही आदमी जी रहा है बच्चे को पढ़ाते हैं पोछों से क्यों पढ़ रहे हो मुझे पता नहीं पहले छोटा होता तो है मुझे पता नहीं बोलेगा क्या करें मम्मी पापा का डंडा है जाना पड़ता है स्कूल नहीं जब पीटेंगे इसे जाता हूँ थोड़ा बड़ा होने के बाद पूछो उसे हाँ मैं इंजीनियर बनूंगा मैं डॉक्टर बनूंगा डीएम बनूंगा सी बनूंगा बोलेगा वो उसके लिए पढ़ रहा हूँ फिर उसे क्या होगा मेरे अरे बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगा बड़ा सम्मान मिलेगा मैं अनपढ़ रहूंगा अच्छे घर की लड़की भी नहीं मिलेगी पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी पत्नी बनेगी मेरी ये सोचता है क्या करेगा अरे एंजॉय करेंगे भुख तो करेंगे, करेंगे? करेंगे? भोग करेंगे? तो चार बच्चा पैया करेंगे एक जिंदगी चल रहा है उसका तो सारा लक्ष्य ही ऐसे हो जाता है आदमी का इसलिए इसके बिना जिंदगी क्या है आत्मा क्या है परमात्मा क्या कुछ नहीं है ऐसा बोलते काम सूत्र का सब कुछ चाहिए ये लड्डू पेड़ा ही भगवान है रोटी माता रोटी पिता रोटी चालीसा एक है रोटी चालीसा हनुमान चालीसा सुनाना अपने वैसे रोटी चालीसा है भोजन ही भगवान है ना भोजन ही है हाँ गरीब दास संप्रदाय वाले गाते है, इसको है। आश्रम होता है जितने भी गरीबदास संप्रदाय के आश्रम सब में गाते है रोटी चालीस केवल रोटी से मतलब नहीं वो तो आ गया सु का कहानी है वो तो केवल रोटी या हमने कह दिया रोटी लेकिन ले सगल विषय भोग बढ़िया कपड़ा पहनना ये भी एक विषय भोग है आभूषणों को पहनना बढ़िया चश्मा चाहिए बढ़िया तिलक चाहिए बढ़िया हर चीज चाहिए है ना सेंट लगा करके घूमरे सुगंध आना चाहिए शरीर से तो ये सारी विषय विषय सब भोग्य पदार्थ सगल चीज वही जगत का कारण है ऐसा मानने वाले लोग उसके बाद पौराणिक वो कहते नहीं नहीं इसे क्या होगा लोकाय लोकवेदो पौराणिक लोग कहते नहीं नहीं स्वर्गाधि प्राप्ति ही के लिए हम जी रहे हैं इसलिए स्वर्गाधि लोक ही इस जगत के प्रति कारण है देवाय की उससे भी आगे बढ़कर नहीं, नहीं। अग्नि इंदिरा जी जो देवता है जो फल को देने वाले यही वास्तव जगत का कारण है वो फल देते हैं और फल देने के कारण से ही उस फल की आकांक्षा करते उनको प्रसन्न करने के लिए उनको अनुष्ठान कर रहे इंद्राय स्वाहा स्वाहाय स्वाहा ये सब मंत्रों से हम लोग जो है आहुतिया देकर उन्हें प्रसन्न करके तत्त भावादि को प्राप्त करना चाह रहे हैं इसे यही जगत के कारण है जगत करता है इस कारका एक आत्मनो एक द्वितिया विश्वाद पाद्यवहार हेतव पाद यही सकल व्यवहार के प्रति कारण है कल्पनाशत्म अंशभेद कल्पना पाद अनुपत्ति क्योंकि निरंशव आत्मा में अंशभेद हो ही नहीं सकता अथवाद की भी कल्पना उत्पन्न नहीं हो सकती ये वास्तविक कहने पर खंडन कर देते भी वेदांत में क्या सुना चार पाद स्वयं आत्मा में पादा हुआ है यहां पर कहते ये जो हम खंडन कर रहे हैं जो लोग पाद को सत्य मान के बैठे हो गए यही जगत कारण है उनका हम खंडन कर रहे हैं हम लोग ने जो मांडवी में पढ़ा है वो क्या पादिक आत्मानुभूति के लिए समझाने हेतु तो एक साधन मात्र था मिथ्या मिथ्या कल्पना कर ली थी हमने के समान पाद पाद पाद मात्रा इव मात्रा कह दिया था जो इसको सत्य मान रहे इसको जब कारण मान रहे उनकी खंडन कर रहे हैं अंश भेद नहीं हो सकता निरंश में अथब पाद की कल्पना भी नहीं हो सकती वाच्यान प्रवृति नाम जो जो भोगवादी लोग है भादशाह महर्षि जैसे वर्णन किए हैं काम सूत्र में ऐसे तो आज तक भोगवाद आई ही नहीं अभी तक है नहीं हम लोग पहले बोल देते है पात्र संस्कृति क्या विदेश से भोगवादी लोग हैं हाय हाय पैसा हाए भोग सब जुगाड़ लगे हुए अनेक प्रकार की नहीं नहीं संशोधन करते रहते ढूंढते रहते अनुसंधान करते रहे में अधिक सदी उम्र तक हम भोग कर सके विषयों का आनंद ले सके उसके लिए शरीर को के एक अनेक प्रकार की गोलियां एक कल्पना कर बैठे बना रहे हैं। और बनी हुई लोग लगे हैं, कुछ नहीं है जो काम सूत्रकार ने जिस प्रकार दिव्य भोगों का वर्णन किया है इस लोख में विषयों को भोगने की तरीका बताई है वो तो आज तक कहीं देखने पर नहीं मिलता आप पढ़िए कभी काम सूत्र पता चलेगा हाँ लंगोटी का पक्का भी होना जरूरी दिमाग गड़बड़ा जाए आदमी को स्मरण मात्र से हो जाता है ना ये आगे चिकारे देखिए अभी इसकी निंदा शब्दाद विषय भूयो भूयोज्य तत्व शब्द विषय बारम्बार भोग योग्य है यही वास्तविक तत्व विभ्रम मात्रण दूरम अत्यंत अंतरम उपभुक्त विषमती विषया स्मरणादपी विषय अनुसंधान तत्व विषय का चिंतन बार बार भोगना इसका निंदा की गई है क्योंकि एक विषय दूसरे विषय से अत्यंत दूर है और अंतराम व्यवहित भी है भिन्न भी है जैसे आप देखते हैं कान का विषय और आंग का विषय जीवा का विषय सब अलग अलग है मामला एक दूसरे संबंध नहीं है आप मन से को जोड़ लेते हो मन से तो जोड़ ले रहे हो ना देखो कान सुनता है लड्डू के बारे में खा नहीं सकता सुने हुए को किसी दिखा दिया तो आंख से देख सकता आंख खा नहीं सकता और जो खाता है चिवा उसको ना देखना आता है ना सुनना उसको तो पता ही नहीं लड्डू खा रहा हो ये चीज लड्डू है तो उसको देखना नहीं आता ना उसको सुनना आता है इससे विषय ऐसे बना रखा है पांचों विषय ऐसे ही है शब्द रूप रसगंध इन पांचों का विषयों को हम मन से केवल अनुसंधान करके व्यवहार कर लेते हैं में एक का विषय दूसरे के विषय के साथ अत्यंत दूर है कोई संबंध नहीं इसलिए उपरिषद में भी आया और लोकों में भी क्या है किसी विषय में झगड़ा हो गया कुछ हो गया आपसे पूछा जाए आपने देखा था कि सुना था जब आप साक्षी में जाओगे, आखिर पूछा जाएगा आप देखे थे कि सुने हो कहानी कहान आप कहेंगे सुना था वो आप ऐसे बोल रहे थे कर प्रमाण नहीं फिर सुना कोई वैल्यू नहीं जाइए हाँ मैं देखा था हाँ तब तो ठीक है बताओ कितने दूरी है अंकुर कान चार अंगुर का इन कान में सुना बातों को प्रमाण नहीं माना गया देखा हुआ ज्यादा प्रमाण मानते है यहाँ हमने देखा था दो किलो मिठाई थी ने खाया पता नहीं खुद खाया होते तो मालूम भी होता कैसा था लेकिन वो तो और भी याँ और यहां का बीच में कितना है चार लेकिन एक दूसरे का बिल्कुल लक्षण इसलिए कहते हैं तरह उपभोक्तम विषम बंदी और अंदर एक विलक्षण था क्या है? देखो जहर तो खाने पर ही आपको मार डालता है लेकिन विषय को स्मरण करने वा आपको मारना आदमी वही खत्म हो गया जो विश्व स्मरण आ गया कि जो विषय स्मरण में आ जाए उस विषय को पाने के चक्कर पड़ जाएगा सारा भजन ध्यान सब छूटेगा अपने मोक्ष लक्ष्य छोड़ जाएगा और उसको पाना है उसको पाना है उसको पाना है दिमाग वही चलेंगे सारा तिकड़म लगाते रहेगा उसी का इसलिए कहते हैं कि विषम हंधी उपभोक्तम विषम मंदी खाया हुआ चेहरी केवल जो है मारता है मैंने स्मरण किया हुआ चेहर से कोई मरदा नहीं आपने जहर को स्मरण कर लिया मृत्यु हो जाएगा क्या लेकिन विषय ऐसा नहीं है विषय स्मरणालय विषय तो करने मात्र से भी आदमी को भीतर से बाहर सब तरह से मार डाल देता है ऐसा विषय की जब निंदा है तो यही परम तत्व कैसे हो सकता है यह पार बार वस्तु नहीं हो सकता ऐसा तत्व भाव अनुपत्य है तब लोग भूत भूस थी कल्पना लो तो तीन लोक वास्तव त्रयोलोका वस्तुभूता है यही जगत कारण है इनकी स्थिति से सारा जगत स्थिति है ऐसा जो पौराणिक लोग मानते हैं वह भी कल्पना मत है तो स्थान वेदन तृत्व तद अनंत्य ध्रुप तत्व क्योंकि जो है भूत समुदायत्मक तो वुचित लोक का समुदाय एकत्व एक ठीक है तीन कहना ठीक नहीं यदि स्थान भेद को लेकर तीन लोक कह रहे हो आप स्थान भेद पृथ्वी नीचे भू स्वर और भूआ बी स्थान भेद को वैसे तृत्व कर हो क्या कि ना, ये भौतिकत्व तीनों लोग एक ही है ना ये भी भी, भी बहुती कि बहुती कि बहुती ना को एक चीज है पूरा एक ब्रह्मांड कर एकत्व तृत्व चतुर्दशत्व है नहीं स्थान भेद को लेकर के व्यवहार करते हो यह गुण और भोग सामग्री का भेद वहां पर यदि करें इनको लेकर कहते हो स्थान भेदेन तृत्न्य दुर्तृवादान्य स्थान तीन लोक्यो स्थान तो अनंत है अनंत स्थान अनंत लोग को जिसे लोको इसके अनत ब्रह्मांड एक दो नहीं संख्या क्यों गिना रहे हो एक ब्रह्मांड अनोक की कल्पना कर सकते एक लोक और लोक और लोक्रो शिष्ट में क्या किया एक कमरे के अंदर अनेक जगत दिखा दी। प्रसूति दीस्तुति में ये करते हैं कि भाई देखो लीला तुम्हारे पति इसी कमरे के अंदर अपना ब्रह्मांड बना के बैठा हुआ है तो तो राज्य है सब कुछ राजा है, बनी है सब कुछ है वहां पर और देखते देखते तो क्या हुआ वहां भी वो मर गया अब उसी ब्रह्मांड और उसके अंदर एक कमरे में ही वो एक कमरे के अंदर जहां पर वो बैठी हुई है वहीं पर एक उस कमरे के को कोने में एक जगत उस जगह के अंदर एक महल है राजमहल उस राजमहल राजा मारा तो रा। उस राजमहल में एक कमरा उस कमरे के कोने में एक को और ब्रह्मांड है देखो उधर अब वो देखो आप हाँ पैदा हो रहा है ऐसे दिखा दे कहानी ब्रह्मांड अगर बाहर नहीं एक कमरे के अंदर अनंत ब्रह्मांड हो सकता है अनंत लोग हो सकते हैं एक तुम्हारे अपने की दृष्टि है और एक दूसरे का काल भूत सब कुछ भिन्न भिन्न है इसे एक दूसरे टकराव नहीं है यानी कि आप बैठ गए तो लोग वो तो ब्रह्मांड को डूब जाएगा आपके नीचे चटनी हो जाएगा ऐसी बात नहीं है आप बैठे रहेंगे तो भी वो अपना चकपरा रहेगा अलग उसका, उसका। उस सब्जी पर बंद रहता है अंदर कितने कीटाणु कहां से हवा मिल रहा है कहा से पानी कहा दुनिया पर दिख रहे हैं वो इसीलिए इसी प्रकार से एक इंद्र एक बहुत हो सकता है इसे लोगों की संख्या को कोई ठिकाना ही नहीं तो तृप्त संख्या जो कहा ये भी व्याघात हो जाती है इसलिए अनंत होने से आपके कथन भी उचित तो नहीं बनता और उन लोगों को क्या जड़ की चेतन है जड़ स्वतंत्रता कैसे होगा जगत उत्पत्ति में स्वातंत्र भी उसमें संभव नहीं है फिर तो चेतन देवताओं को ले लो अग्नि इंद्रादियों देवहा तथा फलदाता रहो ने ईश्वर आदि मानी की जरूरत नहीं है अग्नि इंद्रादी देवताओं को मानने वाले लोग मानते हैं, तो हैं इंद्रादी हमें फल देंगे उसमें उनकी स्वतंत्रता है यह हमारा कर्म उनके लिए निमित बनता है यदि असमुदाय प्रयत्न को अपेक्षा करके फलदातृत्व दिंद्र है तेम विशेष भाव प्रसंग फिर तो उनका नौकर से अलग अंतर क्या रह गया जैसे एक मालिक है अपने नौकरों को जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको तंखा दे रहा कि नहीं दे रहा कितना छुट्टी हमारा सभी सब कि हर महीने पूरा तंखा दे देता क्या छुट्टी देखेगा किसी दिन आधा दिन छुट्टी ली किसी ने एक घंटा छुट्टी लिया किस मिनटों के हिसाब चलता है फैक्ट्रियों में तो बड़े बड़े फैक्ट्री वहां मशीन लगे हुए हैं पंच करनी पड़ती कार डालो उसका टाइम जो होगा वो टाइम आएगा इतना घंटा इतना मिनट इतना सेकेंड पे आप गए हैं बाहर सेकेंड तक पांच बजे जाना है आपने और आप चले गए चार बजकर उनसठ मिनट 30 सेकेंड पे मैंने आप 30 सेकेंड पहले चले गए ना तो 30 सेकेंड की तंखा कटी और इसे रोज रोज करते क्या हो जाता है किस 30 तीस सेकेंड दस सेकेंड किस पांच सेकेंड किस दिन पच्चीस वो सब जोड़ा जाएगा इस दिन में तुम कुल आधा घंटा पहले चला गया था तो आधे घंटे की तंगा कटेगी लेकिन आप दो मिनट बाद में गए हैं, तो उसकी तंगा नहीं मिलेगी उसका कोई बोनस नहीं है एक सेकंड भी पहले गए तो गिनती में आ जाएगी हाँ आपने एक सेकंड क्यों देख पा कटेगा बाद में एक मिनट बाद मिनट बाद आधे घंटे बाद जाओ उसका कोई तंखा नहीं मिले जब तक तो वहां रिकॉर्ड भी जमा होने को आधा घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी दिया गया था ओवर टाइम बोलते हैं उसको रजिस्ट्री में जो बड़े अधिकारी लोग लिख देते हैं हाँ इसको आधा घंटा उठी दी गई थी इसलिए वो आधा घंटा बाहर गए तो उसकी तनखा मिली अपने मरीज से आप आधा घंटा लेट गए कुछ नहीं मिलने वाला इसलिए सख्ती बड़े कंपनियों में है तो इसलिए कहते हैं कि भाई देखो हमारे प्रयत्न की अपेक्षा से वो दे रहे फल देने वाले हैं फिर वो तो, तो मालिक और नौकर जैसा होंगे फिर देवता क्या स्वतंत्र रह गए मालिक भी स्वतंत्र नहीं है वो नौकरों के अधीन हो गया नौकर जैसा काम करो उसी हिसाब से स्वतंत्रता देता है तद्वत हो गया वृत्ति भी विशेष भाव अभाव प्रसंगा स्वातंत्र और इस वजह है से तुम नहीं भाई इंदिरा स्वतंत्र है उनकी पूजा पाठ क्यों करोगे और अपने मर्जी से सबको दे दे सुख शांति स्वतंत्र देने में अपने मर्जी से क्यों नहीं दे रहे स्वतंत्रता पूर्वक सबको सुख आपकी पूजा पाठ करने की जरूरत क्या हवन करने की जरूरत है तो प्रसन्न होंगे तब देंगे ये तो कुमार भट्ट ने कहा स्विटरलैंड देवताओं को मंत्र में मान लेंगे विग्रोह हविश ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदातृ पंचकम विग्रह कई बार लिखाया हुआ है संग्रह में सब जगह में पांच चीज को नहीं मानती इसलिए विग्रह हाथ पैर वाला कोई शरीर वाला देवता होता इंद्र आदि नहीं मानते हविश आम है वो आप यहां से बाहर डालेंगे यहाँ से वहां पहुंच जाएगा इंद्र के पास इंद्र खाएगा वो और से मोटा तकड़ा हो जाता है, वो पुष्ट है। ये भी वो नहीं मानते ऐश्वर्य जब प्रसन्नता वो बड़ा ऐश्वर्यशाली है इसका बहुत मार्टाले वो देता है इसीलिए सबको देने में समर्थ है वो इसको प्रसन्न करना चाहिए प्रसन्न होता है वो हवन से आते हुए फलदात्र उत्तम प्रसन्न होकर फल देता है ये पांच चीजें खंडन करते हैं मंत्रमय देवता है आपके मंत्रमय देवता को आपने ध्यान किया जैसे मंत्र में बता के वैसे उससे आपको फल मिल जाता है तब तो भक्तान भी प्रतिपत्ति दर्शन इतना ही नहीं चलो आप कहते हैं भगवान बड़े अच्छे होते हैं उनके भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो उनके भक्त को भी देखो ना कितने परेशान होते देखने को मिल रहे हैं हाँ? कितने सुदामा ऐसे कितने सुदामा की, भक्त हैं, एक एक से बड़े अवस्था में रहते हैं, इसलिए ये भी बात है प्रसन्न है ऐश्वर्यवान है ऐसे करके यहाँ पर कथन कर रहे दर्शनाथ तत्प्रसाद से अकिचित कर प्रसन्न होना इत्यादि कोई विशेष बात नहीं है इसको लेकर देवा इतविद हो वेदेद यज्ञ तद भोक्तिद भोज्य में चविदेदा चार वेद यही वास्तविक है से वा संसार संसारे ऐसे पाठका वेठकगण पाठका अर्थनुसंधान विन केवल पाठ मात्र पर की अर्थनसंधान केवल वेदों को रट के वेद पाठ करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है पाठक लोग बहुत आजकल तो टाइटल ही रह गया पाठक है ना हम अमुख पाठक जी पाठक लेखक ये सब टाइटल आजकल तो ये पाठकाहा का कहना है वेद ही वास्तविक तप पे जिससे संसार चलता है संसार है सब कुछ है नहीं वेदा लौकिक वर्ण व्यतिरिक्त मात्र और वो जो शब्द उसमें है लोक में प्रत्युत शब्दों से भिन्न कोई शब्द है नहीं कोई वर्ण तो है नहीं माई तो है वहां पर भी लौकिक भी है और इसी से वेद भी है बस अंतर क्या है लोक और वेद में क्रमवत्ता में वर्णान वेद शब्द इतना है वेद में मनमाने क्रम नहीं चलता से जैसे उच्चारण हो रहा है जैसे पाठ चल रहा है वैसे ही करना पड़ेगा थोड़ा सा फर्क किया तो नहीं गलत दक्षिण में देख सकते हैं वेद पाठियों डंडाले बैठे रहते हैं थोड़ा सा उच्चारण आरेंगे रहता है पर मारते वर्णोचारण तो गलत हो गया मारने मतलब मारा आपको ध्यान रखना अमुक का खट मारा है। तो अमुक हो रहा है ऐसी कठिन शिक्षा है डंगर है गहू है शब्द कितना अंतर है एक ही चीज के लिए अनेक शब्द आ रहे अब ब्रांच होते जा रहा है गाय को तो पशु है, सारे पशु गाय पशु क्यों कहते हमारे पशु गाय को रखते पशु बोलते है, है। तो पाड़ में ये। गाय को पशु कहते हैं पत्नी को गाय कहते हैं और विचित्रोक तो। में क्या क्रम नहीं है अपभ्रंश है शब्दों का भी अस, अर्थ का भी सब कुछ यहाँ पे उत्तर प्रदेश वगैरह में साला कहें तो गाली मारपीट हो जाएगी और बंगाल में बड़ा प्रेम शब्द जो सबको साला बोलते थे इसलिए जब है वहां पर आज वो सम्मान सूचक साला नहीं बोला तो कहेंगे हमारी इज्जत नहीं किया बोलोगे तब इज्जत हुआ वो यूपी में बिहार में सालाटेंगे दे इसलिए क्रम में उच्चारण उपलब्धि और अन्य तरह वर्णेश्वर आरोपित है और क्रम में क्या है उच्चारण और उपलब्धि तो इन दोनों में से एक आधार पर वर्णों में आरोपित कर लिया गया है और अनावित परंपरा से चले आ रहा है तथा उनमें भी आरोपित ही है ना केवल जो आरोपित होता है वो पारमार्थिक कैसे होगा सत्य कैसे होगा अत्य वेद शब्द वाच्य जो है वह भी पारमार्थिक सत्यता वाला है यह कथन करना भी असंभव है आप कहते ठीक है वेद नहीं है तो वेद में विहित जो यज्ञ है उनको तो मानोगे आप कहते नहीं यज्ञ ये याज्ञिक लोग होते हैं बौधायन लात्यायन लाहयन ऐसा बड़े बड़े ऋषि लोग हुए हैं जिन्होंने यज्ञों को करने का क्रम वगैरह अनुष्ठान की पद्धतियों को लिख दिया श्रौत सूत्र धर्मसूत्र गृह सूत्र ग्रंथों को लिख डाला इन और जो वेद में जो मंत्र आए हुए हैं जो विधियाँ आई हुई हैं उनमें जो कमियाँ हैं अधूरापन है अनिश्चय है, है संशय है उन सब को दूर करने के लिए कर्मकांड को अनुष्ठान करके देवताओं को प्रसन्न करके उन्होंने जान के ग्रंथों को लिख दिया अब लोगों को जब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ग्रंथ पढ़ा कौन से की करना है किसके ग्रंथ में देख लो वो जैसा उन्होंने बताया क्रम उस हिसाब से कर दो कहानी खत्म होकर लोगों ने जिंदला कर करके प्रैक्टिकल किया और फिर वो ग्रंथ में जो भी वह न्यूनता है अंगों में क्रम अक्रम वगैरह सारा चीज़ों ठीक ठाक कर ज्योतिषोम यज्ञा अवस्वूता ज्योतिषोम यज्ञ वस्तुक बौधाइन प्रभृत यज्ञ मन तेभ्रांति महिभ्रांति मत्र है यज्ञ व्याख्यासमो द्रव्य देवता त्याग इकैकस्म यज्ञवात् यज्ञ की व्याख्या ऐसा बोल करके उन्हें क्या कहा कि बौद्धायनी सूत्र ये यद्यपि मीमांसा में क्या आया था यज्ञ से ग्रह रूपे इन बौद्धायनी सूत्रकार ने यज्ञ का तीन रूप माना क्या क्या है द्रव्य देवता और त्याग ये भी ले लिया उन्होंने इनमें से एक एक को पृथक पृथक यज्ञ विज्ञान को लेकर यह विज्ञान स्वरूप नहीं बनता तीनों को मिलाकर के यज्ञ विज्ञान का स्वरूप यज्ञ का जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है तीनों का मिलाकर केवल मिला करके फायदा नहीं केवल देवता ज्ञान से फायदा नहीं केवल त्याग प्रक्रिया को जानने से फायदा नहीं समुदाय और समुदाय कभी वस्तु नहीं होता और प्रत्येक में पारमार्थिकता नहीं रह गया विज्ञान पूर्ण नहीं है अत्य यज्ञ ही अपने आप में वास्तव में कभी भी नहीं हो सकता है पारमार्थिक तत्व कहते हैं के फल भोक्ता को मान आत्मा ब्रह्म का ना है ना को भोगता भोगता भोगता आत्मा को भोक्ता माना तो उन्होंने भोक्ता भोक्ता आत्मा है आत्मा कभी करता नहीं होता आत्मा ही भोक्ता है वही पारमार्थिक तत्व है ऐसे सांख्यों का ना है तत्र तो भोगो यदि तुम पुछते हैं उसको है, सांख्यों से कि भाई तुम्हारी आत्मा जब भोग कर लगता है ये भोगता है और भोग कर लगता है तो उसे विक्रिया होती है कि नहीं होती जैसा भोग भोग का मतलब क्या सुख दुख अन्य साक्षात्कार सुख साक्षात्कार हर्ष होता है कि नहीं दुख साक्षात होने से विषाद होता है कि नहीं ये आपता में हर्ष विषाद भी विक्रिया मानोगे फिर नित्य पारमार्थिक स्वतंत्र कहा हुआ यह आपत्ति जाएगी क्या कहते तो तो तो भोग स्वीक्रिय कथम न तो ये भोग को लेकर विक्रिया मानते हो फिर तो अनित दोष क्यों नहीं आएगा अवश्य आएगा और नहीं तो नहीं विक्रिया नहीं है, स्वभाव तो हो रहा है तो सदा फिर तो सदा रहेगा मोक्ष हो गए नहीं सदा भोग रह जाएगा आत्म भोक्ता स्वभावत्व सदा से यदि विशेषण नि भोग विषय भोक्तृत्व में भोक्तृत्व नहीं है ऐसा जो आपकी जो व्यवस्था है वह एक मात्र ही पड़ेगी का देते वो स्टिक जब सन्निधि के वजह से आत्मा में भोक्तृत्व भी विषय संबंध की वजह से यह मानना आपका सिद्धांत हानि हो जाएगी यदि आप आत्मा में सदा ही स्वाभाविक भोक्तृत्व मान लो तो अन्य से भोक्तृत्व जो कथन किया अनका मतलब दृष्टांत के आधार पर आत्मा भोक्तृत्व अन्य निमित तक माननी पड़ेगी लेकिन आपने शास्त्रार्थ अनिमित्त मानने पर विक्रिया ही नहीं पूछा उस विक्रिया का भी दोष को दूर करने के लिए आपने स्वाभाविक मान लिया स्वाभाविक है तो सदा है सदा है तो अनिमितक नहीं हो सकता सिद्धांत त्याग ना हो, तो हो, जा। हो, तो हो तो जाएगा रज्जो हो गया स्वाभाविक मानोगे तो सिद्धांत मानोगे तो अनितता दोष आ जाएगा इसीलिए यह पक्ष भी ठीक नहीं है कहते हैं आप आए सूपकार भोजन वाले होटल वाले लोग छोटी वाला प्रकार के पकवान पकवान नहीं संसार है खाना पीना ये केवल खाने पीना सकल भोग्य विषय नहीं सोना चांदी आभूषण कपड़ा लता सेंट नहीं लेना यहाँ पर वो हो गया काम सूत्रकार का विषय सारा भोग्य पदार्थ ले रहे थे इसलिए भोज्यम का भोग्यम नहीं भोज्यम नहीं खाने पीने वाला मामला यहाँ बढ़िया बढ़िया चाहिए इडली डोसा सांभर चटनी ये वो दक्षिण हो है न उत्तर भारत वालों क्या होता है चावल पीस दिया बना दिया उनको रोटी भी नहीं बनाना आता चावल के आटे को बना के रोटी बोलते हैं वहाँ दक्षिण में दक्षिण में होटल में चले जाओ दो रोटी दो और रोटी में क्या देगा आपको चावल पिसा हुआ चावल को पाउडर पानी में घोल के वो तावा में डाल के ऊपर करके दे देता ये रोटी आई गेहूँ के आटे के तो उनको बड़ी छपाती तब देगा ये बात है आपको फुलका नहीं बनाना जानते फुलका तो जानते फुल्का क्या होता बता नहीं उनको ऐसे हम लोग जिस बनाते फुल्का सूखा वो नहीं होता कहीं होटल में नहीं मिलेगा शहरों में मिल जाता है क्योंकि शहरों में चारों तरफ के लोग उत्तर भारत में सब तरह के लोग है जैसे होटल है उनका देखा जाए सीख लिया जान लिया ये तो नहीं पंजाब में जाओ उनको परांठे चाहिए पर मक्खन ऊपर इतना लंबा गिलास है मठा ये ठीक सवेरे सवेरे नाश्ता में चार परांठे का है टनाटन जाता बनारस में जाओ सब नाश्ते में लो पूड़ी और वो जिलेबी जिलेबी तलते रहती है वहाँ सबरे सबरेबी बहन बनारस में देखा ना गली गली में जहाँ देखो वहीं जिलेबी तलते रहती है सबरे सबरे नाश्ते में लोगों को चाहिए और पूरी चाहिए कचौड़ी गली नाम ही रख दिया कचौड़ी गली कचौड़ी बनती है अरे अलग अलग अपने अपने क्षेत्र का देखो अलग अलग है ना ये भी कैसे नित्य होगा ये भोग की कोई भोज्य जो खाने पीने वाला पदार्थ यदि वास्तव में पारमर्थ वस्तु होता कोई एक भोज्य पदार्थ सब का प्रिय होना चाहिए सारा संसार भर में यानी ऐसा होता नहीं एक देश के अंदर उत्तर दक्षिण का विरोध है पूर्व पश्चिम का विरोध है बिहार में देखिए लिट्टी बनाएंगे लिट्टी लिट्टी बना खाएंगे और राजस्थान में बाफला अपना अपना अलग अलग हर जगह गुजरात में अलग हर जगह कश्मीर का अपना अलग था पूरे बाहर घूमो तो पता चलेगा आनंद आएगा हर क्षेत्र का बड़ा कठिन है क्या। ओ, क्या। ओ, क्या। उसको खाना एक खाते खाते पेट सहा हो जाएगा वो पहले उसको बनाते हैं आटे की चीज उसके अंदर कुछ मसाला कर भर देते उसमें भर उसको बंद कर देते भर के बंद करके वो पहले कंडा में पकाते पका उसको निकाल दिया फिर उसको पानी के बाफ में पानी नीचे उबलती रहेगी ऊपर में झरना रख करके उसको परख देंगे उसको ढक देंगे उसे पकेगा फिर उसको घी में तल देंगे और जब देंगे तो घिटा पकती रहेगी ऊपर से और घीट डाल देंगे नीचे खाइए इतनी भारी हो जाती है ना वो चीज एक खाते खाते आपको नानी आ गई वहाँ के लोग तो आप लोगों को नहीं हो पाएगा आप जो मिर्ची खाने वालों को तो खा लेंगे वो मिर्ची के साथ वहाँ लाल मिर्च की चटनी साथ में देंगे लाल हम तो चाट भी नहीं सकते तो <laughs> आदत लोग अपने अपने क्षेत्र का अलग अलग अलगकार इनको कहते शुभकार भोजन बनाने वाले हलवाई हलवाई हमको क्या है भोज्य वस्तु जानते तथा ना मधुराज रसक तो कि एक रूप्य हर क्षेत्र के मिठाई में देखो ना कितना अंतर है किसको कोई चीज है किसको कोई चीज प्रिय है घेवा मिठाई होता है घेवा हो है ना घीवर घीवर घेवर बोलते घीवर बोलते, गीवर बोलते बंगाली तो सारे रसगुल्ला रसगुल्ला से बढ़कर कोई मिठाई नहीं संसार लोगों को है एक तो तो है नहीं वो तो होगा तो तो तो तो हो चीज को खाना चाहिए प्रियतम वस्तु रूपेणा ऐसा लेकिन होता नहीं है इसलिए यह मत भी ठीक नहीं है सूक्ष्म विदा स्थूल मूर्त इति मूर्तविधो अमूर्तविध आत्मा परमाणु के समान सूक्ष्म ऐसा सूक्ष्म दिगंबर जैन लोग कहते हैं इसे जैसा जैसा पुण्य बढ़ते जाता है पुण्य पुण्य पुण्य बढ़ते जाए आत्मा हल्का होता है हल्का हल्का हल्का होता उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते, उड़ते सात आसमान के ऊपर जा तीर्तंकर लोग रहते वहां पहुंचे मुक्त हो जाता हल्का होता सूक्ष्म होते जाता सूक्ष्म उड़ जाता अब आत्मा इतनी भारी है इसलिए आप शरीर के साथ यहां बैठे हुए पाप पापों के कारण से आत्मा शरीर के अंदर बंधा हुआ यहां पड़ा हुआ है जब पुण्य होगा तो किसी शरीर बंधेगा नहीं जैसा पुण्य अधिक होते जाए तब पाति से उतनी सूक्ष्म कर चला जाता है स्थूल तद्विदह लोकातों में एक भेद है चार भाखों में स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं कोई इंद्रियों को आत्मा मान रहा है मन को आत्मा मान रहा है यह सब कौन गहने स्थूल वस्तुओं को आत्मा मानने वाले लोग है क्यों शरीर स्थूल है इस अपेक्षा से बने थोड़ा सूक्ष्म है इन मन के अपेक्षा से इंद्रियां क्या है मन भी स्थूल है बुद्धि के अपेक्षा से विज्ञान की अपेक्षा से या नहीं यदि हमको लगता है इसकी अपेक्षा से सूक्ष्म की अपेक्षा से वो भी स्थूल है सूक्ष्म है बुद्धि के अपेक्षा से स्थूल है एक सब प्रकार को इकट्ठा ले लेना स्थूल स्थल विदा आत्मा स्थूल है शरीर आत्मा मानने वाला इंद्रिया आत्मा मानने वाला मन आत्मा मानने वाला इन सब को यहां ले लेंगे चार भाग्य विभिन्न प्रकार के लोग ये भी ठीक नहीं और मूर्त मूर्त विदोह साकार ब्रह्म उपासक लोग मूर्त आत्मादी आगमिक लोग होते हैं भगवान विष्णु भगवान शिव भगवान सूर्य भगवान गणपति और मैया दुर्गा ये पंच मैयादाय हमारे यहाँ पांच संप्रदाय सौर संप्रदाय सूर्य को ही भगवान मानते सूर्य से सारा जगत हुआ गणपत संप्रदाय गणपति से ही सब कुछ हुआ है शैव संप्रदाय शिव से सब कुछ है वैष्णव संप्रदाय विष्णु से सब कुछ है और उसमें भी अनेको संप्रदाय हो गया कृष्ण संप्रदाय राम संप्रदाय अनेक अलग अलग अलग है ऐसा वैष्णव के अंतर्गत आ गया और उधर आपके शाक्त संप्रदाय है दुर्गा देवी काली देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी देवी इत्यादि उनको सब कुछ मान के मानने पूजा करने वाले लोग इन सब को लेना मूर्त इति मूर्त भी दो आगमिक इनको कहते हैं आगमिक सौरागम गाणपदागम शैवागम वैष्णवागम शाक्तागम ग्रंथ होते हैं तथा तो संप्रदाय है के मूल ग्रंथों को आगम ग्रंथ कहा जाता है और इनमें सुर्खियां भी आ जाती है कुछ कुछ उनके लिए सूर्य संप्रदाय के लिए सूर्य उपनिषद ले लेंगे गणपत संप्रदाय के लिए गणपति शीर्षपनिषद है वो ले, ले, ले। गान, लेते हैं है ना शिव संप्रदाय के लिए शैव उपनिषद संबंधी है संप्रदाय नारायण उपनिषद संबंधी है शक्ति त्रिप्रा राशि उपनिषद है सकल पांचों हमारा वैदिक इसलिए हम लोग संप्रदाय करें ना इसलिए इनको हम लोग पांचों को वैदिक संप्रदाय करते हैं इनका मूल वेदों में वेदों में उपनिषदों में आया सूर्य से सारा जगत है सूर्य गणेश जी के बारे में शिव के बारे में नारायण से सब कुछ उत्पन्न हुआ विष्णु के बारे में इधर से उपनिषदों में ही पांच विशिष्ट उपनिषद मिलते हैं और उनके आधार पर बना से आगम ग्रंथ है उन आगम ग्रंथों को मानकर चलने वाले लोग आगमिक लोग वे मूर्ति जो गणपति की मूर्ति सूर्य का मूर्ति विष्णु का मूर्ति शिव जी की मूर्ति और शक्ति की मूर्ति मूर्ति का भी स्वरूप अलग अलग कुछ तो हाथ पर वाला मूर्ति मान लेंगे कुछ ने प्रतीक नर्मदेश्वर है शालीग्राम है है ना गणेश के लिए वंदा सबके लिए अलग अलग मान रखे हैं हम लोग अलग चीज मानी गई है और शक्ति के लिए और उसे भी शिवजी के लिए तो पारे का विशेष माना पारे का शिवरी तो महंगी है तो सस्ती मामला है ना अभ्रक अभ्रक की देवी का मूर्ति बनाना ही कठिन ने अभ्रक का देवी पारे का शिव साल विष्णु गणपति के लिए आंख का पेड़ की जड़ से बना हुआ गणेश जी आख का पेड़ होता है ना आख जिसको फूल तोड़े तो दूध चपकता तो है दीपावली वगैरह में सर पर रख के स्नान करते हैं है? दिवाली पर भी नाते हैं उसको बना दिया दिवाली पर भी दिवाली के एक दिन पहले होता ना उसको तैलाब व्यंजन करके स्नान करना उसमें भी करते हैं उसमें आप बोलते हैं हम लोग उसको अर्क भी बोला जाता है पेड़ तो उसके उसको बारह साल तक दूध देते देते उसका अभिषेक करके पूजा पाठ करने से नीचे गणेश जी बन जाती है वो गणेश वास्तविक गणपति के स्वरूप माना और सूर्य भगवान का सूर्य भगवान के माणिक माणिक्य मूर्ति तो ये पंच विशिष्ट मूर्तियों को बनाने की है। और उन विधियों से बना करके पूजा करो मुख्य कौन उसको बिठाओ। में कौन सी बैठाना चाहिए धर्म सिंधु जिन्होंने लिखा हुआ है जिसका हमने अपना छपाया भी है। चित्र कौन सी दिशा में होनी चाहिए संप्रदाय के अनुसार तो वो उसी साथ से के पूजा करेंगे सकल सिद्धि सकल रिद्धि ज्ञान प्राप्ति आपके अपने संकल्प का अनुसरणाफल प्राप्ति हो जाती है ये आगविक लोग का जिसने मूर्त है उसी को मूर्त त्रिशूलादिधारी जो महेश्वर आदि चक्रधारी इत्यादि विष्णु आदि जो भी हैं इनको मानना चाहिए वे है कदे यह भी नहीं हो सकता क्या समय शरीर के समान उनका भी शरीर मान लोगे ना वो पांच भौतिक होगा जो तो पांच भौतिक होगा अनित्य हो जाएगा यह और लीला विग्रह की कल्पना करोगे तो विग्रह भावे लीला भावत फिर विग्रह नहीं रहेगी तो लीला भी नहीं रह जाएगी आपत्ति हो जाएगी अमूर्त अमूर्तविधा अमूर्त सर्वाकार शून्य निःस्वभाव परमार्थ वस्तु कहोगे कौन शून्यवादी कहता है वह भी नहीं सकता कि परमार्थ निस्वभाव स्थिति व्याघातक क्योंकि स्वभाव रहित वस्तु और पारंहारिक भी हो यह कैसा हो सकता है परस्पर वृद्ध खत्म हो जाएगा